अर्थ वह सोम इंद्र का कल्याण कर शरीर को धारण करता है जिससे इंद्र ने सारे दुष्ट राक्षसों को मारा अर्थ ऋत्यों द्वारा निचोड़ा हुआ तथा गौ के दूध में मिश्रित सोम के रस का समस्त देवता पान करते हैं अर्थ उत्तम रीति से छाना जाने वाला हजारों धाराओं से संपन्न सोम बालों की बनी छलनी से शुद्ध होकर चारों तरफ से छाना जाता है अर्थ हे अनेक वनों से युक्त जल से धोया जाने वाला गोदुग्ध से मिलाया जाने वाला वह बलवान सोम छाना जाता है अर्थ हे सोम रितिजो द्वारा नियम में रखा गया पत्थरों से कूटकर निचोड़ा गया तू इंद्र के पेट में भर जा अर्थ छलनी से छाना गया शुद्ध हुआ बलवान ज्ञानी तथा सहस्त्रों धाराओं से युक्त सोम इंद्र के लिए बनाया जाता है अर्थ कामवरशक, सुखवरशी, इंद्र की मत्ता के लिए रित्क गण, इस सोम को मीठे गोरस के साथ मिलाते हैं। अर्थ हे सोम, जल में मिले तथा हरित रंग। तुझे देवों के पान तथा बल के लिए रितिक जन शुद्ध करते हैं, अर्थ यह उग्र बलशाली सोम इंद्र के लिए तपाया जाकर अच्छी प्रकार से शुद्ध किया जाता है, फिर छाना जाता हुआ पानी में लाया जाता है, दशोत्तर शततम सुक्तम, अर्थ हे सोम, तू अन्न की प्राप्ति के लिए उत्तम रीति से पात्र में भर रह सामर्थ पर आक्रमण कर हमारे रेड़ों का नाश करने वाला तू शत्रुओं से पार होने के लिए उन शत्रुओं पर चढ़ाई करने के लिए जाता है अर्थ हे सोम रस निकालने के बाद तेरी हम श्रेष्ठ प्रकार से स्तुति करते हैं हे पवित्र सोम महान श्रेष्ठ राजा के संरक्षण के लिए अपने बल से युक्त होकर शत्रु सेना पर तू आक्रमण करने के ल अर्थ हे सोम जल धारण करने वाले अंतरिक्ष में अपनी शक्ति से तूने सूर्य को उत्पन्न किया इस्तुति करने वालों को गाय देने की बुद्धि से तू प्रगति वाला हुआ है अर्थ हे अमृत रूपी सोम सत्य एवं मंगल कारक पानी को धारण करने वाले अंतरिक्ष में सूर्य को मानों के लिए उत्पन्न किया देवों की सेवा की � सोम अन्न से युक्त होकर तू छलनी से नीचे गिरता है जिस प्रकार मानवों के पीने के लिए हाथों की अंगुलियों से किसी न किसी चूने वाले हौज को जल से भरते हैं उसी प्रकार तू कलश में भरता है अर्थ पश्चात इसको देखने वाले दिव्य वसुरुच जब तक दो लोक से सूर्य सबको ढकने वाला अंधकार को दूर नहीं करता तब तक भाई की भात इस सोम की इस्तुति करते हैं अर्थ हे सोम सभी में प्रथम आसन फैलाने वाले यजमान विशेष बल एवं अन्न के लिए तेरे विषय में उत्तम विचार रखते हैं वह तू हे वीर सोम हमें वीर होने के लिए प्रेरित कर अर्थ जो द्विलोक में देवों के पीने योग्य अमृत पश्चात निये हैं, वह पहले से मिलने वाला अमृत महान तथा अगाध द्विलोक में निकाला गया है, उसके पश्चात इंद्र के आगे उत्पन्न हुए सोम को यज्ञकर्ता स्तुति करते हैं। अर्थ हे सोम बाद में जब इस द्वी एवं पृथ्वी तथा इन सभी प्राणियों में अपने बल से गायों के झुंड के बीच में रहने वाले बैल की भांति तू विराजमान होता है अर्थ यह सोम हजारों धाराओं से युक्त पवित्र शुद्ध किया हुआ असीम सामर्थ्य वाला वर्णनीय रूप वाला तेजस्वी तथा चरणशील सोम मेष लोम में छन्नी से शिशु की भात क्रीड़ा हुआ कलश में भरता है अर्थ यह छनी से शुद्ध किया मधुरता युक्त यज्ञ युक्त चरणशील सुखद रसधारा संग अन्न दाता धन दाता तथा आयु बल दाता तेजस्वी सोम इंद्र के लिए बहता है अर्थ हे सोम वह तू संग्रामे छु शत्रुओं को पराभूत करता हुआ दुर्दम्य राक्षसों का नाश कर तथा तू उत्तम आयुधों से युक्त होकर शत्रुओं को नष्ट करते हुए बहो एकादशोत्तर शततम सुक्तम अर्थ छाननी से छाना जाने वाला सोमरस, हरे वर्ण के अपने तेज से सब शत्रुओं को दूर करता है सूर्य अपनी किरणों से जैसे अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार उत्तम दिखने वाले इस सोम रस की धार चमकती है, छाना जाने वाला हरे वर्ण का यह सोम रस चमकता है, जो तेज के साथ मुखों और इस्तोत्रों से तथा तेजों से अनेक रूप धारण करता है, अर्थ हे सोम, तूने पणियों से उस धन को प्राप्त किया, यज्ञ के आधार भूत जलो होता है, दूर से वह सामगान सुनने में आता है, यहां यज्ञ करने वाले यजमान आनंदित हुए दिखते हैं, तीन स्थान पर प्रकाशने वाले तेजों से चमकने वाला सोम अन्न देता है, निश्चय से अन्न देता है, अर्थ सर्वत्र ज्ञानी सोम पूर्व दिशा की ओर जाता है, तब दिव्य एवं सुंदर ऐसा रथ किरणों के कारण � पौरुष का वर्णन करने वाले सोम इंद्र को प्राप्त होते हैं स्तोतों उनसे विजय के लिए इंद्र को प्रसन्न करते हैं वज्र भी इंद्र को प्राप्त होता है हे सोम तथा इंद्र तब तुम दोनों युद्ध में नहीं हारते द्वादशोत्तर शततम सूक्तम अर्थ हमारी बुद्धियां नाना प्रकार की हैं दूसरे मानवों के कार्य भी नाना प्रकार के हैं। बढ़ई शिल्पी लकड़ी का काम चाहता है, वैद्य रोगी को चाहता है, तथा वेद का विद्वान ब्राह्मण यज्ञ करने वाले यजमान भी चाहता है। उसी प्रकार हे तेजस्वी सोम, तू इंद्र के लिए स्रवित होवो। अर्थ पुराने परिपक्व काठ और पक्षियों के पंख तथा � कुशल शिल्पी बाण बेचने के लिए धनवान पुरुष की कामना करता है वैसे ही मैं सोम के प्रवाह की कामना करता हूँ हे सोम तू इंद्र के लिए प्रवाहित हो अर्थ मैं शिल्पी स्तोता हूँ मेरा पुत्र वा पिता भषक है तथा माता वा कन्या यव भर्जन कारिणी है हम सब नाना भिन्न कार्य करने वाले हैं जिस प्रकार गोपालक उसी प्रकार हम भी धन की कामना करते हुए तुम्हारी सेवा करते हैं हे सोम इंद्र के लिए प्रवाहित हो वो। अर्थ भार वहन करने वाला घोड़ा सुख से चलने योग्य कल्याणकर रथ को इच्छा करता है मित्र सुहिद परस्पर हास परिहास की कामना करता है तथा पुरुष का जनेंद्रिय रोमो वाला भेद स्त्री के अंग की इच्छा करता है मेंढक जल में तालाब की कामना करता है मैं सोम का श्रवण चाहता हूं हे सोम तुम इंद्र के लिए स्रवित हो त्रयो दशोत्तर शततम सुक्तम अर्थ अपने में महान बल धारण करता हुआ तथा महान पराक्रम करने वाला वितरहंता इंद्र कुरुक्षेत्र के पास वाले स्थित सोम को पिए सोम तू इंद्र के लिए धाराओं से बहता रहे अर्थ दिशाओं के स्वामी तथा कामनाओं की व्रित करने वाले सोम पवित्र वेदमंतों से तथा सत्य नियमों का पालन करने वाले रित्तिजों ने श्रद्धा एवं तप से युक्त होकर तुझे स्तवित किया इससे तू आर्जीक देश व्यास नदी के पास का प्रदेश से आकर छरि� इंद्र के लिए प्रवाहित हो अर्थ सूर्य की पुत्री श्रद्धा वर्षा के जल से वर्धित तथा उस महान सोम को स्वर्ग से लाई गंधर्वों वसु आदि ने उसे ग्रहण किया तथा उन्होंने सोम में रस रख दिया हे तेजस्वी सोम तू इंद्र के लिए प्रवाहित हो अर्थ हे सत्य कांति सत्यकर्मा सोम तू यथावत वचन कहता हुआ सत्य बोलता हुआ श्रद्धा पूर्वक बोलता हुआ हे तेजस्वी सोम यजमान से तथा अलंकृत शुद्ध होकर हे सोम राजन तू इंद्र के लिए श्रवित हो अर्थ सत्य अधार्थ बलशाली एवं महान अच्छी प्रकार एक साथ बहने वाली धाराएं बह रही हैं रसवान सोम के रस एक साथ बह रहे हैं हे हरित रंग सोम ब्राह्मण द्वारा मंत्रों से शुद्ध किया गया तू इंद्र के लिए स्रवित हो। वो। अर्थ हे पवित्र सोम छंदों में बनाई स्तुति का उच्चारण करने वाला पत्थरों से कूटकर शुद्ध किए हुए सोम से देवों का आनंद उत्पन्न करने वाला ब्राह्मण जहां सोम की पूजा करता है वहां हे सोम तू इंद्र के लिए चरित रहो अर्थ हे पवित्र सोम जहां अखंड तेज है तथा जिस लोक में सूर्य स्वर्ग सुख स्थित है उस अमर तथा अक्छीर लोक में मुझे रख हे सोम तू इंद्र के लिए स्थ्रवित हो।